विमल एक राम चंद्र की चंदन की रे दुआ के अठारह के बाद नंदन नाम राम रघुवर कोतु कृषाम करहर मय वेद प्राणुषो अगुणे अतम गुण सो मंत्र जय जपति महेशु काशी कुतहेतुपेशु महिमा जासु जानगण राव कठन पूजयत नाम प्रभाव जानयाद कविना प्रतापू भय शुद्ध कर सहसनाम शिव वाणी जप जेई संग भानी हरसे हे तुहेेरी हर तुहे ही किय भूषण तय भूषण को नाम प्रभाव जान शिवनी को, को। कालकूट फल दीने अमी को वर सारि तो रघुपति सुदास राम नाम वर वरण युग सावन भादव की की बोलो नहीं की अब देखते हैं कि तूसरी राश की वंदना करते हुए भरपाद सब भाइयों की वंदना की सीता जी की वंदना की भगवान राम की वंदना की अब उसके बाद जो है भगवान के नाम की वंदना करते हैं इस प्रसंग में नाम की महिमा बड़े विस्तार के साथ तुलसीदास जी ने कह दिए। है तुलसीदास तो जी जिन्हे पत्रकार ग्रंथों में उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि हमें जो कुछ भी उपलब्ध हुई है इसी राम नाम के जब के बल से हुई है तो दुनिया में और किसी को कोई भरोसा हो कोई साधना और कुछ करता हो किसी प्रकार से किसी को शुद्ध प्राप्त हुई हो वो वो जाने और वो करे लेकिन अपने को तो जैसा राम नाम जैसा फलदायी सिद्ध हुआ है ऐसा और कुछ नहीं इसलिए तुलसीदास जी नाम की महिमा शास्त्रगत महिमा कैसे है सो और उनके स्वयं अपने आप का अनुभव कैसा सो दोनों मिलाकर के नाम की महिमा नाम जप की महिमा ये यहाँ पर अब सुनाते हैं रामचरितमानस में यही एक ऐसा प्रसंग है जहाँ भगवान राम नाम की जप की महिमा तुलसीदास तो ने विस्तार पूर्वक कह दिए और सब जगह तो जहाँ कहीं किसी की वंदना की है उसकी एक पंक्ति में दो पंक्ति में एक दोहे में एक सोठे में इस प्रकार से कहीं की है लेकिन यहाँ पर ये नाम की वंदना है भगवान राम के नाम की वंदना ये बड़े विस्तार के साथ है इससे भी पता लगता है कि तुलसीदास जी का मन यहाँ रम गया कवियों का सिद्धांत यह है कि कभी लोग जो कुछ वर्णन करते हैं वो तो प्रसन्दानुकूल जो कुछ आता है सभी वर्णन करते हैं लेकिन कभी का मन जहाँ रमता है वहाँ उसका ज़्यादा वर्णन करता है विस्तार अधिक होता है रामचरितमानस में देखें इसमें या वाल्मीकि रामायण देखें अध्यात्म रामायण देखें तुमने में देखें भगवान की कथा तो सभी कहते हैं लेकिन उस कथा में कोई प्रसंग ऐसा आ जाता है जो कथा सुनाने वाले के मन के अनुकूल होता है उसको पसंद है तो फिर उसको वो विस्तार करता रहता है बहुत विस्तार उसी का कर देगा तो ऐसे देखते हैं कि तुलसीदास की वंदना करते सबकी वंदना करते हैं लेकिन नाम की वंदना में बहुत विस्तार कर देते हैं इससे लगता है कि उनको नाम ज्यादा प्रिय है। बल्कि इस प्रसंग में आगे देखेंगे कि तुलसीदास ने एक हिम्मत ये भी बांधी कि भगवान राम स्वयं और उनका नाम इन दोनों की तुलना करें तो कौन श्रेष्ठ तो कहने लगे कि हालांकि ये दुस्साहस है लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से अनुभव से कहते हैं कि नाम श्रेष्ठ है राम श्रेष्ठ नहीं है अपने आत्म से तो इसके माने तुलसीदास तो जी जो है वो पहले भगवान राम की वंदना करते हैं वो तो हो गई भगवान राम की वंदना लेकिन अब उनके नाम की वंदना करते हैं वो नाम को उनसे भी ज्यादा महत्व तो देते हैं अब ये इस प्रसंग में तो ये बात है रामचरित मानस में जगह जगह नाम की महिमा और भी आती रही तो बार बार तुलसीदास कहते रहे हैं एक ये भी बात आती है कि जिसको जो बात बात होती है वो बार बार बोलता है तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में बार बार भी इस बात को कि नाम जप करो नाम जप करो बार बार बोला जब नारद जी की कथा आई नारद जी अरण्य में देखते हैं जब भगवान राम से मिलने के लिए आए चंपा में सरोवर के पास तब वहाँ नारद जी ने भी भगवान राम से कहा कि भगवान हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं तो भगवान ने कहा मांगो क्या वरदान मांगते हो तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि आपके सब नामों में से ये राम नाम जो है ये ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध हो तो भगवान ने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा तो नाम तो भगवान के बहुत हैं लेकिन राम नाम में सबसे श्रेष्ठ उस प्रसंग में भी तुलसीदास जी ने वहाँ कहा ऐसी उत्तरकांड इत्याग में भी बहुत जगह इस प्रकार की बात आती है राम नाम की बात महिमा आती है यहाँ राम नाम जपने वाले जपते हैं बहुत से लेकिन जपने के साथ साथ नाम की महिमा भी जाननी चाहिए तो जप अधिक फल देता है महिमा जान करके अगर जप करेगा तो वह जल्दी फलदाई होगा मंत्र इसलिए इस प्रसंग को सावधानी पूर्वक जो राम नाम जपने वाले हैं उनको ध्यान से इसे समझ लेना चाहिए यहाँ प्रसंग में तो कहते हैं बंदव नाम राम रघुवर को कहते हैं यहाँ हम नाम की वंदना करते हैं किस नाम की वंदना करते हैं राम नाम की वंदना करते हैं कहा किस राम नाम की वंदना करते हो कहीं रघुवर का जो राम नाम है उसकी वंदना करते हैं तो कहा राम नाम किसी और का भी है कि हाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो भी राम ही है उसकी बात हम नहीं कहते हम जो रघुवर हैं उनका जो नाम राम है उसकी हम वर्णना करते हैं अब देखो तुलसीदास जी अपने जो है वो हो जो सगुण रूप भगवान राम है उन्हीं में उनकी बुद्धि एकाग्र है कंसंट्रेट उसी में और उन्ही का नाम जपते हैं उन्ही का स्मरण करते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि उस समय की तुलसीदास जी जब रामचरित मानस की रचना कर रहे थे इतिहास की दृष्टि से देखें तो वो मुगल काल था आज से लगभग चार सौ सा, साढ़े चार सौ सा वर्ष पहले की बात है जबकि देश भर में मुसलमानों का ही राज्य था और पिछले लगभग 300 वर्षों से उनका राज्य देश में चला भी आ रहा था और उनकी संस्कृति देश भर में फैलती चली जा रही थी उसके प्रभाव से परमात्मा मुसलमान भी परमात्मा को मानते हैं ईश्वर को मानते हैं लेकिन उनका परमात्मा निर्गुण परमात्मा है और वो ऐसा निर्गुण है कि सगुण धारण नहीं कर सकता और अवतार भी नहीं ले सकता ऐसे परमात्मा की वो हो पूजा करने वाले लेकिन उनका धर्म जो है वो ज्ञान प्रधान नहीं भक्ति प्रधान है लेकिन भक्ति प्रधान होने के साथ साथ उनका जो परमात्मा है वो निर्गुण परमात्मा है निर्गुण परमात्मा की भक्ति ये मुसलमानी धर्म का मत और फिर इसी मत को वो सबसे श्रेष्ठ भी मानते हैं और इस मत का प्रचार प्रसार करना भी वो अपना धर्म का एक अंग मानते हैं इसलिए देश भर में उन्होंने सब प्रकार से इस बात की कोशिश की कि जो मुसलमानी धर्म का जो मत है निर्गुण परमात्मा की पूजा करने का वो सब लोग स्वीकार कर लें और सगुण रूप को भूल जाएं अवतारवाद को अपने हटा दें ऐसा वो लोग प्रयास करते रहे और इसका प्रभाव भी समाज में पड़ा उसी के परिणामक स्वरूप कबीर जैसे कबीर दास ने या नानक दास ने ये लोग इन लोगों ने निर्गुण ब्रह्म को ही प्रधान माना उसी का नाम राम माना कबीर दास भी राम की उपासना करने वाले राम का ज्ञान रखने वाले लेकिन उनका राम निर्गुण ब्रह्म दशरथ पुत्र नाम का कोई राम नहीं है कबीर दास ने मना कर दिया दशरथ का पुत्र राम कैसे हो सकता है वो नहीं ऐसे करके उनको मना कर दिया तो समाज में कबीर की बात भी बहुत फैलने लगी थी मुसलमानों तो फैली रही थी कबीर की बात भी फैल रही आगे चलकर करके फिर देखते हैं इस बात के ऊपर बल दिया गया नानक दास ने भी आगे चल करके निर्गुण ब्रह्म को ही प्रधान माना सगुण भगवान राम और उनके अवतारवाद की तरफ ध्यान नहीं दिया फिर स्वामी दयानंद जी हुए वे भी ब्रह्म के बजाय ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को निर्गुण ईश्वर को मानते हैं सगुण या उसकी मूर्ति ये नहीं हो सकती और न वो अवतार ले सकता है माने लगभग वही मुसलमानी जो मत है वही मत इसमें इनका अर्थ समाज का मत भी दर्शन की दृष्टि से उसी प्रकार का है कबीर का भी मत उसी प्रकार का है गोस्वामी ने देखा कि देखो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में जो सभी परमात्मा का और अवतारवाद का सिद्धांत है वो संसार में न कहीं माना जाता है और न कोई इसका समर्थन कर रहा है और दूसरे धर्मों के प्रभाव के कारण से ये हमारा जो है अवतारवाद का सिद्धांत और वेदांत सिद्धांत उपेक्षित होता चला जा रहा है और इसलिए भी तात्कालिक दृष्टि को देखते हुए भी उन्होंने सबू रूप भगवान राम को प्रधानता दी ये तो मानते ही है कि प्रसंग में हम देख चुके हैं हम लोग देख चुके हैं कि एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चितानंद परमा ऐसा जो ब्रह्म है उसी का वर्णन तुलसीदास प्रारंभ नहीं से करते हैं और निर्गुण ब्रह्म से ही करते हैं तो ये तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म तो है ही है उसकी कोई नकारते नहीं है उन लोगों की तरह से तुलसीदास नहीं है जो निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करते हैं तो सगुण ब्रह्म को नकारते हैं और कुछ लोग फिर प्रकार के भी हुए की सगुण ब्रह्म को तो स्वीकार करते हैं निर्गुण ब्रह्म को नकार देते हैं तो तो निर्गुण ब्रह्म नहीं है तो तुलसीदास जी इन दोनों अतिवादियों में से नहीं है उनको तो ये दिखाई देता है जो निर्गुण वही सगुण ब्रह्म है लेकिन अगर तुम तो निर्गुण ब्रह्म नहीं मानते तो फिर वो सगुण ब्रह्म नहीं मानते तो फिर वो सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए पूरी शक्ति भी लगाते है सगुण ब्रह्म भी है ही है आगे चलकर के तर्क करने वाले का एक उत्तर आगे देते हैं तुलसीदास जी तो वहां एक प्रश्न पूछता है कोई दूसरी राज्य हो कैसे सकता है कि ब्रह्म निर्गुण भी हो, भी हो। जो दू उटी -उटी कैसे। एक करत तो दूसरी तरफ का गुण सहित ये दोनों उल्टी उनकी बात एक साथ कैसे हो जाएंगे अकाच हो जाएंगे जिन हिम उपल बिलग नहीं कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं कैसे जैसे जल और हिम उपल दोनों अलग अलग नहीं एक ही बात है अगर पानी जम जाए बर्फ बन जाए तो बर्फ और पानी क्या दोनों दो चीजें हैं हाँ? बर्फ हो गया साकार रूप और जल हो गया निराकार रूप ऐसी निर्गुण और सगुण वो दोनों एक ही तत्व है वही निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप धारण कर लेता है और सगुण रूप उसका उतना ही है जितना निर्गुण रूप है ये बात तुलसीदास जी के मत में है लेकिन फिर भी तात्कालिक स्थिति को देखते हुए निर्गुण ब्रह्म को तो मान लेना सबके लिए आसान है इसलिए इसकी बात नहीं कहते सगुण ब्रह्म के मानने के लिए तुलसीदास जी आग्रह करते हैं कि सगुण ब्रह्म को भी माना और इस गुण की माने क्या है ये तो याद रखना चाहिए गुण के माने अच्छाईया बढ़ाइया नहीं है गुण के माने सत्य रजसम सत्य रजसम तीन गुण है त्रुणात्मक प्रकृति माया है इस इस माया की उपाधि जो परमात्मा है वो तो है ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म और फिर उसी की शक्ति जब प्रकट हुई तो माओपाधिक ब्रह्म ही फिर वो सगुण रूप हो गया तो इस प्रकार से तो विचार करते हुए सनातन धर्म में इतनी स्थितियां मानी जाती हैं निर्गुण निराकार और सगुण निराकार और फिर सगुण साकार ये तीन स्थितियां बनती साकार के माने जिसका कि आकार हो रूप हो परमात्मा सगुण हो या निर्गुण हो दोनों ही स्थितियों में निराकार भी हो सकता है जिसका कोई आकार में हो फिर वो ब्रह्म जो सगुण ब्रह्म है वो साकार रूप भी, भी धारण कर सकता है तो सगुण तो है ही है साकार भी हो गया इस प्रकार से तीन स्थितियां बनती है उस परमात्मा तो सगुण रूप की जब विचार करते हैं तो उसके साथ साथ फिर जब अवतार लेता है तो वो साकार रूप भी होता है तब इस यहां पर जिस रघुवर की बात कहते हैं ये सगुण भी है और साकार भी है सगुण और निराकार ईश्वर है जो समस्त जगत का स्वामी है जब वो अवतार लिया राम रूप में महाराज दशरथ का पुत्र होकर के आया तब तो वही निर्गुण वो जो सगुण था वही साकार रूप धारण कर लिया साकार रूप में आकर के उपस्थित हो गया तो ऐसा जो रघुवर है उसी का नाम राम है रघुवर का अर्थ एक बार यहां पर ये भी समझ लेना चाहिए कि संस्कृत में रघु शब्द जीव के लिए भी आता है रघुपति रघुवर इस अर्थ में प्रयोग करते हैं कि मने वो हो समस्त जीवों का स्वामी है माने ईश्वर है ईश्वर समस्त जीवों का स्वामी है और अगर ये कहें कि जीवों में श्रेष्ठ जीव है वो रघुवर मर मन श्रेष्ठ है तो एक सिद्धांत वेदांत में ये भी है कि एक जीवेश्वर भी है एक जीवेश्वरवाद कि अगर जीव एक अथित ब्रह्म है परमात्मा और फिर जीव है तो जीव जो वो एक ही जीव है और वो जीव ईश्वर है और ये बाकी सब जितने जीव क्या है वो उसी एक विशाल जीव के सब अंग है और ये सब उसके भिंड नहीं है जैसे हम अपने आप को जानते हैं कि हम एक व्यक्तित्व हैं एक ही है। शरीर के भाव से मान लो तो लेकिन शरीर में रक्त कण है और प्रत्येक रक्त कण एक जीव है तो शरीर में कितने जीव है हमारे हा? जितने जीव हैं उन सब जीवों को मिलाकर के एक जीव हम हैं ऐसे ही जितने संसार में तीनों लोगों के जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों को मिलाकर के उसी के एक जीव पर ईश्वर ही समाहित हो करके वो जीव है तो बस एक ही जीव है बाकी सब जीव तो उसी के अंग भूत है अब देखो धीरे धीरे करके विचार करेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्यों ईश्वर ही एक जीव है बाकी सब जीव उसी के अंग जीव है ये जीववाद का सिद्धांत है और एक जीववाद का सिद्धांत है लेकिन ये बात निर्गुण ब्रह्म में घटित नहीं होती निर्गुण ब्रह्म जो वो हो जीव उसका अंश नहीं है निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म जो वो हो एक ब्रह्म सर्वत्र है और ये कह सकते हैं वही ब्रह्म आत्मा है जो लक्षण ब्रह्म के वही आत्मा लक्षण के हैं लेकिन जीव जो है वो हो जब जीव की बात आती है चाहे एक जीव बात हो ईश्वर हो तो वहां पर माया की उपाधि होनी चाहिए तब वो ईश्वर होगा जब माया की उपाधि होगी तभी वो जीव होगा माने जीव हो चाहे ईश्वर हो मायापाधि है और जहां माया की उपाधि है वही अंग अंगी भेद है और जहां माया नहीं है वहां परमात्मा अखंड तत्व है अखंड मानी एक अखंड वस्तु है जिसमें कि कोई विभाजन संभव नहीं है जिसे आकाश का उदाहरण लिया जाता है कि आकाश एक अभिभक्त तत्व है अगर वो कमरे के भीतर भी, भी आकाश है तो उसे मठाकार घने बोल लो लेकिन बाहर के आकाश से और कमरे के भीतर के आकाश के दो भाग नहीं होते वो विभक्त होता नहीं हो। कमरे में भी दसवीर घरे रख दो हो जाएंगे लेकिन आकाश वो घटो के बीच में भी होकर के विभक्त नहीं होता वो सदा अविभक्त ही रहता है लेकिन विभक्त हुआ सा आकाश क्यों लगता है उपाधियों के कारण से मठाकाश के कारण से विभक्त लग रहा है घटाकाश के कारण विभक्त लग रहा है मन जिन लोगों को आकाश के अखंडता का बोध नहीं वो ये समझेंगे कि कमरे के भीतर का आकाश दीवालों के कारण विभक्त हो गया घड़े के भीतर का आकाश घड़े की चारों तरफ की दीवाल के, के कारण से विभक्त हो गया इसी प्रकार से वो परम ब्रह्म परमात्मा जो अखंड ब्रह्म है वो ईश्वर की उपाधि प्राप्त करके समस्ती माया की उपाधि प्राप्त करके वही ब्रह्म वहाँ विद्यमान है लेकिन अखंड है व्यक्ति के जीव में भी वही परमात्मा व्याप्त है और व्याप्त होकर के फिर भी अखंड है तो जो अखंड तत्व है वो तो ब्रह्म है ये आत्मा है लेकिन जो खंड खंड भाषित होता है वो उसकी उपाधिया है चाहे समस्ती उपाधि हो चाहे व्यस्त की उपाधि हो चाहे समस्ती माया हो चाहे व्यस्त की अविद्या माया हो उपाधि के कारण से ही भेद प्रतीत होते हैं भेद जब है जीव और ईश्वर का वो भी ऐसा भेद नहीं कि रियली भेद हो वो भेद ऐसा है कि अज्ञान में भेद भाषित तो होता है जहाँ अज्ञान निवृत्त हुआ भेद का कारण में समाप्त हो जाता है और जीव ईश्वर के मूल में विद्यमान जो ब्रह्म का एकत्व है वो अनुभव में आ जाता है दृष्टिगत हो जाता है तो ये व्यवस्था इस प्रकार से उस ब्रह्म की ईश्वर की जीव की इस प्रकार से है तो उसमें से हम चाहे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें तो भी वही ब्रह्म है सगुण ब्रह्म की आराधना करें तो वही ब्रह्म है साकार रूप धारण करता है वो राम रूप में दशरथ का पुत्र होकर के आता है तो भी वही है इसलिए कहीं भेद की बात कोई नहीं है अब अपनी अपनी रुच की बात है तुलसीदास जी कहते हैं हमें तो महाराज दशरथ के पुत्र रूप जो राम है सगुण साकार रूप है वो हमें प्रिय है इसलिए हम उन्हीं का जो नाम राम है उस राम की हम वंदना करते हैं तो ये तो कौन से राम है यहां पर इसका परिचय हो गया अब इसके बाद कहते हैं हित किसान भान हिमकर को वे राम नाम जो है वो हो भान और हिमकर का हेतु है हित को मैने बीज समझ लो ये तीनों शब्द क्या हुए कृषाणु के मने अग्नि भान के मने सूर्य हिमकर के मने चंद्रमा। राम नाम जो है उसमें तीन अक्षर अच्छा है रा आ और माँ तीन अक्षरों से राम शब्द बना राज है वो हो अग्नि का बीज मंत्र है आज है वो हो सूर्य का बीज मंत्र है और मां जो है वो हो चंद्रमा का बीज मंत्र है तो इसमें राम तत्व में अग्नि भी है सूर्य भी है और चंद्रमा भी है तो इससे क्या हुआ इसके माने जो अन्य तत्व है वो वैराग्य है सूर्य तत्व जो है वो हो ज्ञान है और चंद्रमा तत्व जो है वो हो भक्ति है ये रामचंद्र मानस में सावधानी होकर के पढ़ेंगे तो ये सब इनका उल्लेख जगह जगह से तो उसी राश ने जहां कर दिया है वहां से संग्रह करना पड़ेगा यहाँ पर नहीं दिया है आगे वहां से घूम करके आप लाएंगे तो मालूम हो जाएगा ये है समस्त अध्यात्म साथ इसके माने ये है कि जो व्यक्ति राम नाम जपता है तो सबसे पहले रा जो अक्षर है उसका प्रभाव जीवन में दिखाई देता है उसमें वैराग्य आता है नंबर दो जब और आगे बढ़ता है वो नाम जब करते करते और आगे बढ़ता है तब उसके अंदर ज्ञान का उदय होता है सूर्य ज्ञान का प्रतीक है इसलिए आ का प्रभाव दिखाई देगा और उसे जो है वो हो, हो ज्ञान धर्म ज्ञान तत्व तो ज्ञान वो उत्पन्न होगा और जब ज्ञान उदय होगा तो उसके बाद फिर उसको परा भक्ति आ जाएगी भक्ति भी दो प्रकार की है एक साधन भक्ति है एक साध्य भक्ति है साधन भक्ति तो पूजा है नामजप है ये सब साधन है उपासना है इत्यादि है तप है ये सब जो है जितने भी हैं ये साधन है और फिर उसके बाद इनके द्वारा जो अपने हृदय में परमात्मा की प्रतिम परमात्मा में समर्पण भाव परमात्मा पर आश्चर्य जब परमात्मा में प्रपत्ति प्राप्त हो जाती है तब वो पराभक्ति है ये पराभक्ति अपने हृदय की एक दशा विशेष है जैसे संसारी व्यक्ति संसार में आसक्त होते हैं उन पर निर्भर होते हैं ऐसे ही ये भक्त संसार से विरक्त परमात्मा में अनुभक्त और परमात्मा में ही आसक्त हो उसी पर निर्भर करता है तो ये, सब ये क्रम माने राम नाम की महिमा ये है कि समग्र साधना राम नाम में ही छिपी है राम नाम का जय करना एक पूरी साधना है संपूर्ण साधना राम नाम जबते जबते व्यक्ति संपूर्ण साधना के माने वो पहले से अपने धर्म मार्ग पर आ गए अनाशक्ति भाव से जीवन जिए अपने उसमें फिर वैराग्य भाव भी आवे उसमें ज्ञान भी प्राप्त हो दे हो भक्ति भी हो दे हो परमात्मा भाव प्राप्त करे पूर्णता प्राप्त करे मुक्ति भी हो जाए ये सब के सब जो जितनी भी उपलब्धियां हैं आध्यात्मिक उपलब्धियां वो राम नाम जब से सिद्ध होती है इसलिए जब नाम जपे तो ये न समझे कि हमारी अधूरी साधना है और केवल हम सबों का ही जब कर रहे हैं और अभी निर्भणों का नहीं कर रहे हैं अभी हमने ये नहीं किया अभी हमने वो नहीं रहा कुछ बात नहीं केवल नाम जब करते हैं बस इतनी बातें कारण में जोर जोर से नाम जपे और फिर आगे चल करके उसको गले में जपना शुरू करें और अंत में मानसिक जप हो और मानसिक जप धारावत हो कंटिन्यूस बीच में बिना जगत की विक्षेप बिना हुए बाई जगत की बातें बीच बीच में नामे इस प्रकार से विक्षेप उत्पन्न न हो निरतर मन राम नाम जब करता रहे उसी में लगा रहे उसी में प्रेम उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं इसी से प्राप्त हो जाएंगी कितनी बात पहली पंक्ति में तुलसीदास जी ने कह दी अब उसी की बहिमा को समझाने के लिए उदाहरण इत्यादि देते हैं और उसको दृढ़ करते हैं कहते हैं कि देखो दिवी हरिहर में ये जो राम नाम है दिवी हरिहर में है मैंने इसी राम नाम में ही रा और, और माँ ये तीन जो अक्षर है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी राव गया गया हो गया ब्रह्मा आ हो गया विष्णु और माँ हो गया महेशंकर तीनों देवता इस राम नाम में ही विद्यमान तो यानी राम जो है वो परम परमात्मा है और उस परमात्मा ने ही उसी ईश्वर रूप धारण करके तीन देवों का रूप धारण किया तो तीन देव देव जैसे ईश्वर में विद्यमान है इसी प्रकार से इस राम नाम में भी वो तीनों जो देव है आदि देव वो तीनों इसमें विद्यमान है तो देखो राम नाम जपते हुए जो हमारी बुद्धि राम नाम के प्रति हो वो हो इस प्रकार से हो ये यह कि इसका फल क्या है कि इससे वैराग्य ज्ञान और भक्ति सप्राप्त होने वाली है ये राम नाम क्या है ये राम नाम केवल अक्षर मात्र नहीं है ध्वनि मात्र नहीं है ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये वही तीनों जो है इसमें विद्यमान है उनसे ये अभिन्न है राम नाम तो अब इसमें उदात्त भार होना चाहिए नाम जप करते समय जब तक की जप में और नाम में अपने उदात भाव नहीं होता कि हम बहुत बड़ा नाम जप रहे हैं बड़ी महीना वाला जप है इससे बहुत लाभ होने वाला है जब तक कि ऐसा भाव नहीं होता तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता अगर कोई समझे कि हम बेकार टाइम बर्बाद कर रहे हैं थोड़ी देर रात और कह तो फिर वो फलदायी नहीं होता तो उसमें भावना होनी चाहिए इसलिए इसे जगह जगह आप सुनेंगे कि भगवान का नाम भाव सहित लेना चाहिए भाव के मने उसमें उदात भाव होना चाहिए तब विधि हरिहर दूसरा वेद प्राण सो और कहते हैं कि वह वेद का प्राण है वेद का प्राण क्या है वैसे तो वेद का प्राण ओम ओं है ओंकार जो है वही वेद का प्राण है गीता में आप देखेंगे तो भगवान कहते हैं कि वेदों का सार ओम और ओम में ही हूं सातवें अध्ययन जो भगवान गिनाते हैं कि कहाँ कहाँ जगत में किस किस रूप में है रसोम अब सुकौंती प्रभाषमी सब सूर्य इत्यादि जहाँ बोलते हैं वही ये भी कहते हैं कि देखो प्रणव सर्व वेदेश सब वेदों में जो प्रणव है वो नहीं है <coughs> तो ये प्रणव क्या है समस्त वेदों का सार प्रणव है ओंकार और ओम में क्या है ओम आ ऊ माँ तीन अक्षर उसमें भी है वही तीनों अक्षर राम में भी अब आप दोनों को मिलाकर के देखें, तो आ उनकार में आ तो राम में आ है उनकार में अंत में मा तो राम में भी वो माँ है ऊ अच्छा जो बीच में है पू में उस ऊ के स्थान में यहां पर रा है तो उ ओम इधर राम हो गया है ओम और राम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं जितनी सामर्थ ओम सामर्थ्य है उतनी सामर्थ राम है। है जो ओमकार का जो का महिमा है, वही महिमा राम की है और इसी से यह बात भी सिद्ध होती है कि अन्य कोई भी मंत्र हो जैसे नमः शिवाय तो उसके साथ में ओम लगाना पड़ता है ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवा जितने मंत्र हैं उनमें सब में ओम की आवश्यकता पड़ती है लेकिन राम नाम के पहले ओम नहीं लगाया जाता ओम राम ओम राम ऐसे नहीं बोलते है यह कोई मंत्र नहीं है इसमें ओम की क्योंकि सब मंत्रों में ओम की जरूरत इसमें क्यों नहीं है क्योंकि राम स्वयं ही ओम है इसलिए इसमें ओम लगाने की जरूरत इसलिए यह भी इस स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो राम नाम जपते हैं वो इस चक्कर में ना कमे कि हमारा मंत्र कहीं भूरा तो नहीं है इसमें ओम तो है ही नहीं इसमें और भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं जैसे रामायण नमहा रामायण नमहा तो रामायण नमा करने की कोई जरूरत नहीं ये स्वयं राम ही जो है अपने आप में महामंत्र है बस राम राम उसका कहें जपना जैसे ओम ओम ओम ऐसे ही राम राम राम बस एक मंत्र पूरा मंत्र हो गया तो उसमें कोई कमी नहीं मंत्र है। की जरूरत न ओम की जरूरत इस प्रकार से और अगुण अनुपम गुण सो देखो यह अगुण अनुपम भी है और गुण निधान भी है मैंने इसमें बोलने का तरीका देखो यही निर्गुण ब्रह्म भी है यही सगुण ब्रह्म भी है तो राम, नाम जो है राम निर्गुण ब्रह्म का भी वाचक है और सगुण ब्रह्म का भी वाचक है जैसे वेदों में आता है उपनिषदों में आता है कि जो ओमकार्य हो वो निर्गुण ब्रह्म का भी वाचक है और सगुण ब्रह्म का भी वाचक है ओम पर ब्रह्म परमात्मा जो एक अद्वितीय है वो तो ओम है ही है लेकिन जागृत स्वप्न और सुशक्ति इन तीनों अवस्थाओं का वाचक भी ओम है और उसमें अमात्रा ओम वाच में है वो त्रि की वाचक है ओम के परमात्मा के चार पाद कर दे तो जागृत स्वप्न शिशु ये आत्मा के चार पाद हो गए इन चारों पादों का वाचक ओमकार के भी चार पाद हैं और वो दोनों एक समान हैं तो इसके माने ओंकार जो है वो सगुण का भी वाचक है और ओंकार मृत्यु का वाचक तो है ही है इसलिए अगुण अनुपम ये अगुण जो है वो, वो भी ओम है और गुण निधान सो गुण निधान जो है वो हो मन सगुण है वो भी दूसरी बात ये, दूसरे प्रकार से देखो तो ये है अगुण के मन निर्गुण के स्थान में अगुण तो हुई ही लेकिन अनुपम है अनुपम मन जैसा ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है उसकी तुलना में कोई दूसरा और नहीं है संसार में तो सभी वस्तुओं की कोई न कोई तुलना है लेकिन परमात्मा की तुलना कोई नहीं इसी प्रकार से इसकी भी कोई तुलना नहीं दूसरे ये गुण निधान सगुण रूप भी है और इसमें सब गुण भी हैं अच्छा भी हैं सब सगुण के माने सत्र माया की उपाधि को धारण करने वाला जो ईश्वर है उसका भी वाचक राम नाम है लेकिन इसके माने ये नहीं कि केवल सत्री माया की, की उपाधि को ही धारण करता है राम ने जो दशरथ के पुत्र भगवान राम हुए उनके चरित्र में उनके व्यवहार में उनकी लीलाओं में उनके स्वरूप में सर्वत्र गुण गुण विद्यमान यह बात आगे चलकर के प्रकट हो जाएगी जब तुषा से वर्णन भगवान राम ने अवतार लिया तो उसमें चारों भाइयों ने उतार लिया तब तो वहां उनका वर्णन करते हैं चारों रूपशी गुणधाम भगवान सब जो है चारों भाई जो है रूपशील और गुण के धाम सब है गुणधाम भगवान राम उन सबसे अधिक है तदाप अधिक सुख सागर रामा हो तो भगवान राम तो समुद्र सुख के आनंद के सिंधु ही है उनमें समस्त गुण तो समस्त गुण हो इसलिए भी कागुल में धान सो महामंत्र जो ही जपत महेश कह देखो महेश जो है भगवान शंकर जी त्रिदेवों में आदि देवों में शंकर जी जिस राम नाम का मंत्र जपते रहते हैं तो फिर अब अपने आप को देखो कि हम फिर कहा किस खेत की है जो कहेंगे हम भगवान नाम का नाम मंत्र नहीं जपेंगे जब शंकर जी जप रहे हैं तो उनके सामने हमारी कौन गिनती हम तो जपना ही चाहिए इसलिए कहते हैं कि यह महामंत्र और ये महामंत्र है महामंत्र जैसे उपनिषदों में है, महावाक्य हैं इसी प्रकार से महामंत्र और मंत्र जब तक ओग न लगाओ तब तक मंत्र नहीं बनते राम नाम बिना ओंकार के ही मंत्र है इसलिए तो महामंत्र है और जैसे और महावाक्य है तप्तमस तो इत्यादि महावाक्य है इस तरह से राम ये महावाक्य है। जो है ईश्वर है और माँ जो जीव है और दोनों की ईश्वर और जीव की दोनों को एकता सिद्ध करने के लिए रा और माँ दोनों चिपक गए राम बन गया तो, गया। हाँ? तो इसके माने राम और माँ ईश्वर और जीव दोनों ये कही है। कैसे तो ये है एक उपन्षद है वही परम परमात्मा इसमें यह एक रामोपनिषद है उपनिषद बहुत से एक रामोपनिषद है उस रामोपनिषद में राम का अर्थ बताया गया कि राम का अर्थ क्या है तो उसमें कहा गया राम एक महावाग्य है और इसमें जीव और ईश्वर की एकता कही गई है जैसे सब मंत्रों महावाक्यों में जीव और ईश्वर का एकत्र किया गया वैसे इसमें भी है तो इसलिए कहते हैं महामंत्र जो जपत महेशु महेश्वरी महा सबसे बड़े स्वामी होकर के भी महेश्वर होकर के भी वो जिस मंत्र को जपते हैं वो राम नाम महेश मंत्र है और फिर कहते हैं काशी मुकुत हित उपदेशु और काशी में जो जीव शरीर क्या करते हैं उन सबको भगवान शंकर जी उनको इसी राम नाम का उपदेश करते हैं तो काशी में शरीर छोड़ने वाला फिर मुक्त हो जाता है तो ये सभी लोग जाते हैं जानते हैं कि काशी जो वो हो मुक्तिदाय है काशी काशी मुक्तदायिनी है तो इस प्रकार से पौराणिक भाषा में समय में तो काशी एक तीर्थ स्थल है शंकर जी वहाँ वो काशी त्रशूर पर थिसूर पर है बसी हुई और वहाँ शंकर जी जो है विश्वनाथ वहाँ बात करते हैं भगवान राम ने स्वयं शंकर जी से कहा कि देखो इस नगरी में जो लोग शरीर त्याग करें जितने भी प्राणी तो जब शरीर छोड़ने लगे तो तुम्हारा काम ये होगा तो तुम जाओ और उनके दाहिने कान में राम बोलो दुँँ? और जब उनके कान में राम शब्द गुंजारमान हो तो वो शरीर छोड़ करके जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे ये भाषा पौराणिक भाषा है देखो इसके सबके फिर इनका तात्पर्य को समझना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं और क्या इसका अर्थ है ये सब समझने पड़ती है आप जानते हो कि काशी ट्रसूर पर बसी है ढूंढो है? जाके ट्रसूर कहाँ वहां पर आपको न मिले तो फिर आप उसकी जरा बुद्धि लगाओ कि आखिर ये लोग क्या कहते हैं है? क्या तात्पर्य इसका है तो ये नव को कटाए है बोलते हैं ऐसे कहकर न भागो उनको समझने की कोशिश करो खोजो बीनो पता लगाओ कि मैंने क्या है शी जो है शंकर जी के त्रसूल पर बसी होंगे त्रसूल क्या है तीनों शूलों का नाश करने वाला है ये जब उत्तर कांड में कथा हुआ आगे नमामिशान निर्वाण रूपम वहां पर देना देख लेना वहां पर त्रयाशूल निर्मूलनम शूल पाणी त्रयाशूल माना तीन प्रकार के शूल है दैिक दैविक और बहुत प्रयासूल निर्मू लगन तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाला उसको ऊपर काशी है कि माने काशी में जीव रहने वाले और उसके परम मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तीन के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और फिर शंकर जी जो है उनको तो अभी काशी त्रिशूल के ऊपर कैसी बसी हुई है तो इसके त्रिशूल को तो पहले ताप पर समझना चाहिए क्या, क्या चीज है तीनों तापों का नाश करने वाला ज्ञान ही है तो उसके ऊपर काशी बसी हुई है माने काशी शब्द का भी अर्थ क्या है काश संस्कृत का एक काश शब्द है और काश शब्द का अर्थ क्या है उसके पहले प्रा लगा लो तो आपको पता लग जाएगा काश का अर्थ क्या है प्रकाश प्रकाश के माने है ज्ञान संस्कृत में नियम है ये प्रा जो है प्रकाश के अर्थ में लगा दिया जाता है वैसे मूल शब्द प्रा के बाद जो होता वही है जैसे प्रमा, माँ प्रमा के माने है ज्ञान प्रमा के माने यथार्थ ज्ञान प्रकाश ज्ञान जैसे प्राज्ञ, प्रमा प्रज्ञा इनमें सब में प्रा लगा हुआ है ऐसे काश में प्रा लगा दो तो प्रकाश हो गया तो ये इसके माने प्रा नहीं लगाया तो कंफ्यूजन न करें तब वे इसके माने ये ज्ञान है मान काशी ज्ञान की स्थली है और वो ज्ञान जो है तीनों शुभों का नाश करने वाला है जो व्यक्ति परमात्मा ज्ञान में स्थित होता हुआ शरीर त्याग करता है वो उस समय शरीर छोड़ते समय भी परमात्मा की कृपा से उसमें परमात्मा भाव ही आता है और पूरा शरीर उसे धारण नहीं करना पड़ता अब इस प्रकार से अगर उसके तात्पर्य को समझ करके देखें तो समझ में आ जाएगी काशी क्या है और उसमें किस प्रकार के व्य उसमें काशी में शरीर छोड़ने से वो मुक्त कैसे होता है ये उसका तात्पर्य हो गया तो कहते हैं काशी मुक्त हित उपदेशु अगर शंकर जी काशी में जीवों को मुक्ति के लिए उनके कान में राम नाम बोलते हैं तो वो स्वयं राम नाम क्यों रखते हैं पहले कहा कि देखो महामंत्र सपत मेसू तो एक नियम यह भी है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को मंत्र दे तो उसको एक व्यक्ति को अगर उसने मंत्र दिया तो मंत्र देने वाले को चाहिए कि पहले एक बार एक लाख बार मंत्र को जप करके उस मंत्र को सिद्ध करे तब वो दूसरे को एक बार मंत्र दे और अगर एक के बाद दूसरे को फिर उसे मंत्र देना है तो कम से कम बारह हजार बार फिर वो मंत्र का जब करे तब किसी दूसरे व्यक्ति को वो मंत्र दे तो मंत्र देने के विधान में ये भी आवश्यक है कि मंत्र देने वाला मंत्र को जबता रखा और ऐसे नहीं कि सौ व्यक्तियों को बैठा लिया और कहा कि, कि देखो हम तमाम मंत्र बोल रहे हैं इनमें से जो चाहो मंत्र तुम ले लो और हो गए तुमसे से जाओ जापो जा करके ये शास्त्र वृद्ध बात है तो कभी कभी लोगों की इस सुविधा को देखते हुए लोग बाग वो शास्त्र वृद्ध बातें भी फैला देते हैं वो ऐसा नहीं है शंकर जी को भी काशी में जीवों को निरंतर यानी कितना शरीर करते रहते हैं उनको सबको राम नाम बोलना पड़ता है इसलिए वो सदा राम नाम जपते भी रहते हैं फिर कहते हैं कि महिमा जाने गणराव अभी अब जैसे अब आगे राम नाम की महिमा तो कुछ तो भी बताइए अब आगे महिमा और बताते हैं। कहते हैं इसकी राम नाम की महिमा तो वास्तव में गणराव जो गणेश जी है वो अच्छी तरह से जानते हैं प्रथम नाम वे नाम वे के प्रभाव से ही प्रथम पूजे जाते हैं। अब इसमें अंतर कथा देखो, की कथा, की कथा, की की की गणेश पुराण उन कथाएं आती हैं कि शंकर जी प्रथम पूजनी कैसे हो गए एक ये दो भाई हैं गणेश जी हैं स्वामी कार्तिके हैं शंकर जी के दोनों पुत्र हैं और दोनों भाई भाई हैं शंकर जी ने एक बार गणेश जी को चाहिए कि इनको प्रथम पूजनीय बना दें जब पूजा प्रारंभ हो तो पहले गणेश जी की पूजा हुआ करे और ये विधान पहले से चला रहा है उसी को करने के लिए उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूजनीय बनाने के लिए निश्चित किया तो श्याम का कहने लगे कि नहीं पिताजी ये कैसे हो सकता बड़े भाई हम इसलिए पहले पूजनीय हम होने चाहिए छोटे भाई की पूजा बाद में होनी चाहिए तो शंकर जी ने बात टालने के लिए कह दिया अच्छा जाओ तुम ब्रह्मा जी के पास वो जैसा निर्णय दे दें तुमको पूजा पूजा करने दें तो तुम्हारी हो जाएगी इनकी होगी तो इनकी हो जाएगी ब्रह्मा जी के पास जाओ जब दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे शंकर जी ने आपके पास भेजा है तो उन्होंने कहा ठीक थोड़ी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि किसको प्रथम पूजनी होना चाहिए इसलिए सारे ब्रह्मांड को तुम दोनों लोग जाओ और चक्कर लगा करके हमारे पास आओ और जो पहले आ जाएगा तो प्रथम पूजनी हो जाएगा तो दोनों चल दिएगा तो, तो बड़े भरोसे के साथ में अपने मोर के ऊपर बैठ कर उड़कर चल दिए लेकिन गणेश जी जो है अपने चूहे में बैठे हुए अब बड़े पछताते हुए चले जाए कि हम कैसे चक्कर लगाए हम तो पीछे रही जाएंगे लेकिन शंकर जी की प्रेरणा से नारद जी जैसे थोड़ा सा तो तो तो ऐसी बात हो गई है और हमसे रास्ते ही बोलो नहीं हमें जल्दी जाना है तो नारद तो जी कहने लगे इसीलिए हम तुम्हारे पास आए ब्रह्मांड के चक्कर तुम्हें लगाना है तुम हार जाओगे देखो निकल गए का कितने आगे तुम कहा पीछे दौड़ोगे अब तुम ऐसा करो पृथ्वी के तो ऊपर राम नाम लिखो लिखकर के उसका चक्कर लगाओ और जाओ ब्रह्मा जी के पास कदम चक्कर लगाए कि हो जाएगा ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया ऐसी बात है चक्कर लगाया उसके और ब्रह्मा जी के पास चक्कर लगा लगाया ब्रह्मांड से भी बड़ा जो राम नाम उसका चक्कर लगाकर क्या हो गया तो उन्होंने अच्छा तो प्रश्न पूजनी हो गए हुआ गणेश जी नाम का कोई व्यक्ति है चूहा नाम का कोई सवारी है यह तो सब कथा सहलाने के लिए बनाई गई है जैसे बच्चों को समझानी होती है तो उस प्रकार से कथाएं है ये है लेकिन तात्पर्य ये है कि परमात्मा का नाम इस विशाल ब्रह्मांड से भी महान है परमात्मा तो ऐसे वो परमात्मा जिसमें सृष्टि है चाहे ब्रह्मांड चाहे स्वर्गलोक हो चाहे भूलोक हो चाहे पातालोक हो इन सब लोकों से भी परमात्मा इनको अति करके उनसे अतिवर्ती होकर विद्यमान है और वो परमात्मा उसका जिसका नाम है नाम भी उसी प्रकार के अतिवरती है इसलिए जब नाम का स्मरण करो तो उसको छोटा ना समझो उसको सारे ब्रह्मांड से महान वस्तु समझ करके उसका नाम दो नाम जपते समय यह भी ध्यान रखो तो प्रथम के नाम प्रभाव और जान आदि आदिकवि नाम प्रताप और कहते हैं कि आदि आदिकवि भी भगवान राम की महिमा को जानते हैं उनके प्रताप को जानते हैं आदिकवि कौन है वाल्मीकि वाल्मीकि क्या जानते हैं राम के नाम की महिमा भय शुद्ध तुलसी ये बाल्मीकि जी जो वो हो कहा उन्होंने जान कितने लोगों के मर्डर किए थे घोर क्रिमिलर इतने प्रकार का व्यक्ति जो वो हो और वो जिसको बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि इतने पाप हमने कर डाले डाली तो बड़ी गलती हो गई तो फिर वो सप्तषियों से कहने लगा कि हमारी ये पापों का उद्धारक कैसे होगा तो सप्तृषियों ने कहा कि तुम राम नाम जपो सबसे सिंपल बात ये है। तो और कुछ नहीं करना डट जाओ एक स्थान पर गंगा जी के किनारे राम तो तो तो और राम नाम जप बाली को तो वैसे ही बड़ा पश्चाताप था अपने किए हुए पर तो डट करके बैठ गए और राम नाम अब राम नाम जपना शुरू किया राम नू समूह से निकलेगी एक बात यह भी है कि देखिए सिद्ध करता है कि पापी व्यक्ति के मुख से राम नाम नहीं निकलता अगर हम राम राम की तो कीर्तन बोले हाँ? तो जो लोग पुणी आत्मा से राम नाम निकलेगा और बाकी बोलने की कोशिश करें तो कंडता आगे रुक जाएगा बोल नहीं पाएंगे तो बाल्मीकि ने भी देखा घरे हर राम राम तो हमारे मुझसे निकलता ही नहीं है तो उन्होंने कहा उसे सप्तियों से, से हमसे तो नहीं निकलता हम कैसे देखेंगे निकलता अच्छा ऐसा करो तुम तो मरा मरा जा तुमने तो बहुत लोगों को मारा है मरा मरा तो तुमने सुना कि सब लोग मरने लगे तो मरा मरा चिल्लाते थे तो बस मरा मरा बोल सकते मरा मरा कहे तो मरा जल्ली बोला भी तो बोला लगे तो मरा मरा जल्दी लगे <laughs> तो मरा मरा खुद कहते हैं कि भय सुद्ध करी उल्टा <laughs> उनका नाम उल्टा नाम जपते जपते भी और शुद्ध कर दिया तो ऐसे ही मालूम पड़ता है कि भगवान राम का नाम समस्त पापता विनाशक है पाकि व्यक्ति भी राम नाम का जब करे और बाल्मीकि तरह से अटल होकर के बैठ जाए और जबता ही रहे तो इनका पहले ये रत्ना का डाकू थे बाद में बाल्मीकि कैसे हो, तो हो गए जब नाम तो चारों तरफ इनके दीमक चढ़ गए ऊपर और गई चारों तरफ से हो गई भिड़ गई सब ऊपर से तो एक बार फिर सप्ति जब आए तो देखा कि कहाँ चला गया बाल्मीकि ये क्या नाम है ये जिसको की राम नाम मंत्र दिया था तो लोगों ने बताया वो तो सब उसको दीमक चाट गई उसको सबका सब देखो वामी बनी हुई है तो वे लोग गए उसके पास तब उनको उन्होंने सप्तषियों ने सब मिट्टी दूर की और वाल्मीकि को भीतर से निकाला उनको होश में लाए उनकी समाधि भंग की और उनसे कहा कि अब तुम तो शुद्ध हो गए भगवान का राम तुमने खूब जपा अब तुम भगवान की महिमा गाओ तो उसके बाद फिर जो है वो हो उन्होंने रामायण फिर उसके बाद में कही तब तक, तक उनको सब भगवान के चरित्र भगवान की लीलाएं तब तो सब हृदय उनके प्रकट हो गए नाम के बल से ही तो ये इस प्रकार से भय शुद्ध कर उलटा जाकू और सहस नामी अब अभी कथा सुनाते हैं तुलसीदास जी कहते हैं देखो पहले तो महिमा बता दी राम नाम की महिमा शंकर जी जानते हैं गणेश जी जानते हैं ये तो देवता लोग हैं तो कोई व्यक्ति कहने लगा करे देवताओं की महिमा तो देवता जाने हम तो मनुष्य है हम क्या करें तो बाल्मीकि जैसे व्यक्ति का एक उदाहरण दे दिया कि अगर आप मनुष्य भी हो और मनुष्यों में भी पापी मनुष्य बाल्मीकि की तरह से हो तो भी आपको राम नाम जपना चाहिए और आपकी सारी समस्याएं पाप आदि सब भंग हो जाएंगे ज्ञान आदि सब आपका दूर हो जाएगा तो ये मनुष्य समझने वाली व्यक्ति और कोई कहने लगे कि हम तो मनुष्य भी नहीं पुरुष भी नहीं हम तो स्त्री अब क्या करें तो कादी को स्त्री का, का उदाहरण बताते हैं तो पार्वती जी का उदाहरण आता है तो कहते हैं कि साहस नाम समानी जब पार्वती जी ने सुना कि सहस नाम के समान राम नाम है तो जब संग भवानी तो पार्वती जी शंकर जी के साथ राम नाम उन्होंने जप लिया लिया और उनके साथ कर तो संक्षेप में कथा हो देखो प्राण में इसकी कथा क्या है तो उसमें ऐसा है कि शंकर जी ने एक बार पार्वती जी को सब कथा सुनाई तो कथा सुनाई तो कथा में भगवान राम का अवतार का वर्णन किया भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन किया और बी सी बताते रहे कि देखो ये विष्णु भगवान क्या उतार हैं विष्णु भगवान क्या अवतार तो अंत में पार्वती जी कहने लगी कि कह हमें विष्णु भगवान की भी महिमा सुनाइए उनकी भी कथा सुनाइए तो शंकर जी ने फिर विष्णु भगवान का उनको कथा सुनाई उनके तब वो कहने लगी कि कह विष्णु भगवान की कथा जब सुनाई तो शंकर जी ने कहा विष्णु भगवान के एक नाम है शास्त्र नाम तो कहा कि विष्णु भगवान के शास्त्र नाम हैं क्या कहीं ये शास्त्र नाम हमको भी बताइए हम भी जपेंगे तब तो शंकर जी ने कहा कि तो देखो जो ये सहस जपे जाते हैं भगवान का नाम जपे जाते हैं तो कहीं न कहीं कोई, कोई गुरु होता है उससे नाम दिया जाता है इसलिए तुम रामदेव के पास जाओ और उनसे कहो कि हम आपके पास आए हैं हमको विष्णु शाह विष्णु भगवान के हम आराधना करना चाहती हैं उनका नाम तो विष्णु उनके बामदेव के पास कहें कि ने फिर उनको जो वो विष्णु सहस्र का उपदेश किया और उनको पार्वती जी से कहा कि इसको नित्य है विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करना और उसके बाद खाना ये रोज का नियम तुम्हारे स्नान करो रोज विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो पाठ करने के बाद खाओ ये गुरु का आदेश हो गया तो वैसी पार्वती जी करने लगी या करने लगी उसी प्रकार से तो एक दिन क्या हुआ कि वो उनको स्नान करने में और पाठ करने में देर हो गई और शंकर जी को भूख लगी और वो बैठे खाना तैयार था तो वो कहने लगे पार्वती जी कि हमारा तो खाना तैयार है हम तो तैयार हैं खाने के लिए आओ तुम भी खाने के लिए हमने तो अभी पाठ ही नहीं किया अभी हम तो देर लगेगी कहीं नई नहीं हमको भूख लगी खाओ और तो कहा पाठ कैसे छोड़कर करें तो कहा एक तरीका हम बताते हैं देखो शास्त्र नाम के बराबर राम नाम है राम नाम कहने में तुम्हें घंटो नहीं लगेगा एक बार राम नाम कह दो तो पार्वती अच्छा ऐसी बात है तो उन्होंने राम नाम बोलिया लिया और बोल करके शंकर जी के पास आई और उन्होंने भजन कर तो ये कथा क्या कहती है कि भगवान के हजार नाम विष्णु के उनके बराबर तो ये कहते हैं साहस नाम समी शिव वाणी मैंने तो शंकर जी ने कहा कि राम नाम शाह नाम के समान है और ऐसा सुनकर के जपी मैंने उन्होंने एक राम नाम जप लिया और जय जयी मैंने उसके बाद जय लिया मैंने खाली लिया उसके शंकर जी के साथ बैठिए भगवानी पीएसंग भगवानी शंकर जी के साथ पार्वती जी ने भजन कर लिया वो काट चौक देना पूरा अब उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हर्षे हे तु हेरी हर को उसके बाद शंकर जी ने ये देखा कि देखो पार्वती जी ने इस बात को मान लिया की राम नाम विष्णु शास्त्र नाम के बराबर है तो इनका प्रेम राम नाम में है ये देख करके शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई शंकर जी को क्यों प्रसन्नता हुई कि तो शंकर जी जानते थे कि पार्वती जी तो पहले उमा थी और राम के ऊपर बड़ा संदेह करती थी और उनको संदेह करने वाली उमा को अब ये पार्वती से हो गई तब से इनको कम से कम राम नाम में इतना विश्वास नहीं तो कभी विश्वास ही नहीं हुआ करता था तो जब इनको ये विश्वास देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई शंकर जी का अच्छा हो गया <coughs> इनको राम नाम में इतना विश्वास हो गया तो हर्षे हे तु हे हेतु टू हे हे देख करके पार्वती जी के हृदय में राम नाम का भगवान राम के प्रति प्रेम देख करके वो शंकर जी हर हर हर्ष हर्षित हुए और उन्होंने इसका हल क्या हुआ किए ती भूषण तीय भूषण ती को उन्होंने तो ये पार्वती क्या थी किए भूषण उन पार्वती को भूषण बना दिया ती भूषण ती को स्त्रियों के भूषण मनस्ती पार्वती जो समस्त स्त्रियों में स्वरूमणि है उन पार्वती जी को जब देखा कि वैसे सतीत्व तो में तो श्रोमणी है ही है इस वैसे में मानी जाती है लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि इन, इनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम भी है ऐसा देखकर करके उन्होंने अपने आधे भाग में उनको स्थान दे दिया माने इस, इस बात से प्रसन्न होकर के तब तो शंकर जी क्या कब हो गए अर्धनारी नटेश्वर हो गए उनका दायना शरीर हो गया शंकर जी का दायना शरीर हो गया पार्वती जी का तो उन्होंने अपने शरीर का बामांग उनको बना दिया। से। इस प्रकार से तो ये शंकर जी की प्रसन्नता का सूचक है पार्वती जी को अर्धांगनी बना तो तभी से शंकर जी अब जब स्त्रिया बहुत पतिव्रता होती है और पति की अनुगामनी होती है और फिर उनको कहते हैं कि देखो ये कौन है कि इनके पति अमुक है ये इनकी अमुख, अमुख की अर्धांगनी है अर्धांगनी पत्नी ने बोल करके अर्धांगनी बोलते हैं तो ये फिर इस प्रकार का बोलचाल में यही सब व्यवहार में फिर भी इस प्रकार से आ गया <coughs> तो किए को और नाम प्रभाव जान शिवनी को फिर कहते हैं देखो शंकर जी जो है वो राम नाम का प्रभाव अच्छी तरह से जानते हैं उनको भी फिर जो शंकर जी का नाम बताते ऊपर तो कहते तो महामंकर जी जम यु उनकी कह चुके या फिर कहते हैं कि उनके उनका शंकर जी भगवान राम के नाम का प्रवाह शंकर जी अच्छी तरह जानते हैं उनके जीवन में स्वयं अपना अनुभव उनका क्या कहता है कि राम नाम बड़ा श्रेष्ठ है कैसे हुआ की कालकूट फल दीन अमी को जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से कालकूट विश्व उत्पन्न हुआ तब ये हुआ कि कालकूट विश्व तो सब तीनों लोग जले जा रहे हैं इसकी ज्वाला से सब भस्म हो जा रहे हैं तो सब देवताओं मिल ने मिलकर जल्दी दी कहा शंकर जी से प्रार्थना की विष्णु भगवान ने कहा शंकर जी से कहो तो शंकर जी ने उनकी बात को प्रार्थना को देवताओं को मान लिया और उस विष को वो पी गए तो कैसे पी गए उन्होंने राम नाम जपा और पी गए तब वो वैसे तो विष ये था कि विष होना जला देता शंकर जी को लेकिन शंकर जी को उसने जलाया नहीं बल्कि उस विश्व का क्या प्रभाव पड़ा के फलदीन अमीग को, अमीग के बन गया वो बिश बिश नहीं रह गया हो गया हो तो ये ये भी इस इस बात की सूचना है है कि कि राम नाम ये इस प्रकार से है कि वो संसार की जितनी व्याधियां हैं वो जब अन्य व्यक्तियों को वो व्याधिया दुख देने वाली होती हैं वही व्याधियां आध्यात्मिक पुरुष के लिए भगवान के भंत के लिए ज्ञानी के लिए है, वो व्याधियां नहीं रह जाती बल्कि वे उसके लिए कल्याणकारी बन जाती है एक उदाहरण कल का आप याद कि जो तन्हाई कैद जो हो उन व्यक्तियों के लिए महान कैद सजा है जो कि चो डाकू बदमाश हैं, हत्यारे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी सजा है लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो भगवान का भक्त हो तो तन्हाई क्या है अब उसके लिए विष नहीं है बल्कि अमृत तो ये कैसे हो गया ये अध्यात्म विद्या का फल है संसार तो नाना प्रकार के दुखों क्लेशों का भंडार है ही है सारे संसारी व्यक्तियों के लिए वो निश्चित रूप से है लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा का ज्ञान भक्ति उदय हुआ तो यही संसार के समस्त क्लेश उस व्यक्ति के लिए सुखदाई बन जाते हैं कल्याणकारी बन जाते हैं वैराग्य के कारण बन जाते हैं परमात्मा भाव में प्राप्त होकर के उसमें आनंद अपने हृदय में छिपा हुआ उसको प्रकट करने के कारण बन जाते हैं ऐसी स्थिति आ इसलिए कहते हैं कालकूट फल दीन को और बरसारित तो ऋतु रघुपति भगत तुलसी तो दास सुदास एक और उदाहरण देते हैं कहते हैं कहते कि देखो ऐसा समझे बरसारित तो रघुपति भगत जैसे बरसारित तो आई तो भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु तो के समान है तुलसीदास तो कहते हैं साल सुदास सुदास मन भक्त लोग और जो भक्त लोग हैं वो धान की खेत की तरह से है और वर्षा होती है की सावन और भादों के महीने में तो जैसे सावन भादों के महीने आते हैं और वर्षा होती है और खेत लेलाने लगते हैं प्रसन्न हो जाते हैं फलते फूलते हैं इसी प्रकार से रा और माँ सावन और भादों के दो महीनों की तरह से है राम नाम जब आए जिब्वा के ऊपर तो फिर भक्त की वर्षा होने लगती है मैंने भक्ति उदय होती है उसको और भक्ति की वर्षा होती है तो फिर क्या होता है की भक्त का हृदय आनंद से परिप्ला हो जाता है भक्त का हृदय की वही दशा हो जाती है जो बर्षा ऋतु में पानी बरसने पर खेत में खड़े हुए धान की दशा होती है बात है। तो इसके माने है कि जीवन का आनंद किस बात में है राम नाम जपे और जितने भी क्लेश हैं जैसे सूख रही है खेती जीवन सूख रहा है कष्ट हो रहे है प्यासे मर रहे हैं भूखों मर रहे हैं नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रसित होकर के क्रषित ऐसे व्यक्तियों की सारी समस्या हल जहाँ भक्ति की वर्षा हुई तहां जो है उसको व्यक्ति जो है वो आनंद में हो जाता है उसका जीवन सारे क्लेश दूर हो जाते हैं लेकिन भक्ति आ गए कहां से राम नाम जपो तब तो आए राम नाम जो है व्यक्ति के अंदर भक्ति उत्पन्न करने वाला पहले राम नाम कैसे बता दिया फिर स्मरण करें राम नाम जपेंगे तो पहले वैराग्य आएगा फिर ज्ञान आएगा और फिर भक्ति आएगी जहाँ भक्ति आ गई तहां बस तो आनंद ही आनंद है भक्ति तो आनंद आनंद स्वरूप में है तो उसकी हृदय में जब परमात्मा के आनंद की अनुभूति होने लगे तो समझ लो कि भक्ति आ गई बस तो इसी का नाम भक्ति है